सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा सहकार रेडियो के श्रोताओं को गीता चौबे का नमस्कार कहानियों का कारवा में आज सुनिए उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी काट यानी 10-20 बीसियों के खेमों का छोटा सा एक गांव, जिसका नाम पी सिकंदर है कि मुसलमान जाट बाकर को अपने माल की ओर लालच भरी निगाहों से तकते तखते देकर चौधरी नंदू वृक्ष की छा में बैठे बैठे अपनी ऊंची घरघराती आवाज में ललकार उठा रे रे अट्ठे कहकर और उसकी छह फुट लंबी सुगठित देह, जो वृक्ष के तने के साथ आराम कर रही थी तन गई और बटन टूटे होने के कारण मोटी खादी की कुर्ते से उसका विशाल और उसकी बलिष्ठ बुझाए दृष्टिगोचर हो उठी बाकर तनिक समीप आ गया गर्द से भरी हुई छोटी नुकीली दाढ़ी और शराई मूंछों के ऊपर गड्ढों में धसी हुई दो आँखों में नमिष मात्र के लिए चमक पैदा हुई और जरा मुस्करा उसने कहा सानी देख रहा था चौधरी, कैसी खूबसूरत जवान है देखकर आँखों की भूख मिटती है अपनी माल की प्रशंसा सुनकर चौधरी नंदू का तनाव कुछ कम हुआ प्रसन्न होकर बोला सान कौन सी डाची वह परली तरफ से चौथी बाकर ने संकेत करते हुए कहा वृक्षों का के घने पेड़ की में आठ दस ऊंट मधे हुए थे उन्हीं में से एक जवान सारणी अपनी लंबी सुंदर और सुडौल गर्दन बढ़ाए घने पत्तों में मुंह मार रही थी माल मंडी में दूर जहाँ तक नजर जाती थी बड़े बड़े ऊंचे ऊंटों, सुंदर सारणियों काली मोटी बेटोल भैंसों सुंदर नागोरी सींगो वाले बैलों और गायों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था गधे भी थे पर न होने के बराबर अधिकांश तो ऊंट ही थे बहावल नगर के मरुस्थल में होने वाली माल मंडी में उनका अधिक्य था स्वाभाविक भी है ऊंट रेगिस्तान का जानवर है इस रेतीले इलाके में आम दरफ्त खेतीबाड़ी और बारबदारी का काम उसी से होता है पुराने समय में गाय दस दस और बैल पंद्रह पंद्रह रूपए में मिल जाते थे तब भी अच्छा ऊँट पचास से कम में हाथ नहीं लगता था और अब भी जब इस इलाके में नहर आ गई है पानी की इतनी किल्लत भी नहीं रही ऊँट का महत्व तो कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा ही है सवारी के ऊट दो दो सौ ऐसी तीन तीन सौ तक में पाए जाते हैं और बाही तथा बारफदारी के भी अस्सी सौ ऐसी कम में हाथ नहीं आते तनिक और आगे बढ़कर वाकर ने कहा सच कहता हूँ चौधरी इस जैसी सुंदर साड़नी मुझे सारी मंडी में दिखाई नहीं दी हर्ष से नंदू का सीना दुगना हो गया बोला आ तो सगली फूट रही है चारा फलूसी निर्या करूं? या एक ही क्या ये तो सभी सुंदर हैं। मैं इन्हें चारा और फलुसी जार और मोट देता हूं। धीरे से बाकर बोला बेचो गए नंदू ने कहा ईठे बेचने ली तो लाया तो फिर बताओ कितने की दोगे नंदू ने तक बाकर पर दृष्टि डाली और हंसते हुए बोला तन्ने चाहिए जैका धन्नी तुझे चाहिए तेरी तुझे या तू अपने माली के लिए ले रहा है मुझे चाहिए बाकर ने दृढ़ता से कहा नंदू ने उपेक्षा से सिर हिलाया इस मजदूर की यह भी साथ कि ऐसी सुंदर सारणी मोल ले बोला तू की लैसी बाकर की जेब में पड़े डेढ़ सौ के नोट जैसे बाहर उछलने के लिए व्यग्र हो उठे तनिक जोश के साथ उसने कहा तो मैं तुम्हें क्या कोई भी ले तुम्हें तो अपनी कीमत से गरजा तो मोल बताओ नंदू ने उसके जीन शीन कपड़ों, घुटनों से उठे हुए तहमत और जैसे नूह के वक्त से भी पुरानी जूतों को देखते हुए टालने के विचार से कहा है जाए ले आई इगो मोल तो आठ विशेष घाट के नहीं चाचा तू कोई ऐसी वैसी नहीं खरीद ले, इसका मूल्य तो एक सौ साठ ऐसी कम नहीं एक निमिष के लिए बाकर के थके हुए व्यथित चेहरे पर आह्लाद की रेखा छलक उठी उसे डर था कि कहीं चौधरी ऐसा मोल ना बता दे जो उसकी विसाद से भी बाहर हो पर जब अपनी जबान से ही उसने एक सौ साठ बताए तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा एक तो उसके पास से ही यदि इतने भर भी चौधरी न माना तो दस वह उधार ले लेगा भावता तो उसे करना आता ना था झट से उसने 150 के नोट निकाले और नंदू के आगे फेंक दिया बोला मेरे पास नहीं है अब आगे तुम्हारी मर्जी नंदू ने अन्य मनस्ता से नोट गिरने आरम्भ कर दिए पर गिनती खत्म करते ही उसकी आखे चमक उठी उसने तो बाकर को टालने के लिए ही मूल्य एक बता दिया था नहीं तो मंडी में अच्छी से अच्छी डांची डेढ़ सौ में मिल जाती और उसके तो एक सौ चालीस पाने की भी कल्पना उसने स्वप्न में न की थी पर शीघ्र ही मन के भावों को छिपाकर और जैसे बाकर पर एहसान का बोझ लाते हुए नंदू बोला साढ़ तो मेरी दो सौ की है पड़ जा सगी मोल मिया कन्न दस साड़ियाँ साड़नी तो मेरी दो की है पर जा सारी कीमत में से तुम्हे दस छोड़ दिए और यह कहते कहते उठकर उसने सारणी की रस्सी बाकर के हाथ में दे दी क्षण भर के लिए उस कठोर व्यक्ति का जी भर आया यह सारणी उसके यहाँ पैदा हुई और पली थी आज पाल पोसकर उसे दूसरों के हाथ सौंपते हुए उसके मन की कुछ ऐसी दशा हुई जो लड़की को ससुराल भेजते हुए पिता की होती है जरा कांपती आवाज में स्वर को तनिक नर्म करते हुए उसने कहा आ सारणी सोरी रेहड़ी तू इन्हें रेहड़ में गैर दे। यह अच्छी तरह से रखी गई है तू इसे यो ही मिट्टी में न रोल देना ऐसे ही जैसे ससुर दामा ऐसी कह रहा हो मेरी लड़की लाड़ो से पली है देखना इसे कष्ट न, न देना आल्हाद के एक पंख पर उठते हुए बाकर ने कहा तुम जरा भी चिंता न करो जान देकर पालूंगा। नंदू ने नोट अंटी में संभालते हुए सूखे हुए गले को जरा तर करने के लिए घड़े से मिट्टी का प्याला भरा मंडी में चारों ओर धूल उड़ रही थी शहरों की माल मंडियों में भी जहां बीसीओ स्थायी नल लग जाते हैं और सारा सारा दिन छिड़काव होता रहता है धूल की कमी नहीं होती फिर रेगिस्तान की मंडी पर तो धूल का ही साम्राज्य था गन्ने वाले की गडेरियों पर हलवाई के हलवे और जलेबियों पर और खोचे वाले के दही बड़े पर सब जगह धूल का पूर्ण अधिकार था घड़े का पानी टाचियों द्वारा नहर से लाया गया था पर यहाँ जाते जाते वह कीचड़ जैसा गंदला हो जाता था नंदू का ख्याल था कि निथरने पर पिएगा पर गला कुछ सूख रहा था एक ही घूट में प्याले को खत्म करके नंदू ने बाकर ऐसी भी पानी पीने के लिए कहा बाकर आया था तो उसे गजब की प्यास लगी हुई थी पर अब उसे पानी पीने की फुर्सत कहाँ वह रात होने से पहले पहले गांव पहुंचना चाहता था डाची की रस्सी पकड़े और धूल को चीरता हुआ सा चल पड़ा बाकर के दिल में बड़ी देर से एक सुंदर और युवा डाची खरीदने की लालसा थी जाति ऐसी वह कमीन था उसके पूर्वज कुम्हारों का काम करते थे किंतु उसके पिता ने अपना पैतृक काम छोड़कर मजदूरी करना ही शुरू कर दिया था उसके बाद बाकर भी इसी से से अपना और छोटे का पेट पालता आ रहा था। वह काम अधिक करता हो यह बात ना थी काम से उसने सदैव ही जी चुराया था चुराता भी क्यों ना? जब उसकी पत्नी उससे दुगना काम करके उसके भार को बटाने और उसे आराम पहुँचाने के लिए मौजूद थी कुटुम्ब बड़ा ना था वह एक एक उसकी पत्नी और एक नन्ही सी बच्ची फिर किसलेवा जी हलकान करता पर क्रूर और बेपीर विधाता उसने उसे सुख की उस नींद से जगाकर अपना उत्तर दायित्व समझाने पर बाध्य कर दिया उसे बता दिया कि जीवन में सुख ही नहीं आराम ही नहीं दुख भी है परिश्रम भी है पांच वर्ष हुए उसकी वही आराम देने वाली प्यारी पत्नी सुंदर गुड़िया सी लड़की को छोड़कर पर सिधार गयी मरते समय अपनी सारी करुणा को अपनी फीकी और श्रीहीन आंखों में बटोर कर उसने बाकर से कहा मेरी रजिया अब तुम्हारे हवाले इसे कष्ट न देना इसी एक वाक्य ने बाकर के समस्त जीवन के रुख को पलट दिया अपनी मृत्यु के बाद ही वह अपनी विधवा बहन को अपने गांव में ले आया और अपने आलस्य को, कर को पूर्ण करने में हो गया था। वह दिन रात काम करता था, बल्कि अपनी मृत पत्नी की उस धरोहर को अपनी उस नन्ही सी गुड़िया को भांति भांति की चीजें लाकर प्रसन्न रख सके जब भी कभी वह मंडी को जाता तो नन्ही सी उसकी टांगो ऐसी लिपट जाती और अपनी बड़ी बड़ी आखे उसके गर्द से अटे हुए चेहरे पर जमा कर पूछती अब्बा मेरे लिए क्या लाए हो तो वह उसे अपनी गोद में ले लेता और कभी मिठाई और कभी खिलौने से उसकी झोली भर देता तब रजिया उसकी गोद से उतर जाती और अपनी सहेलियों को अपने खिलौने या मिठाई दिखाने के लिए भाग जाती यही गुड़िया जब आठ वर्ष की हुई तो एक दिन मचल अपने अब्बा ऐसी कहने लगी अब्बा अब तो डाची लेंगे अब्बा हमें डाँची दे दो भोली भाली निरीह बालिका उसे क्या मालूम था कि वह एक विपन्न साधनहीन मजदूर की बेटी है जिसके लिए डाची खरीदना तो दूर रहा डाची की कल्पना भी पाप है रूखी हंसी हंस बाकर ने उसे अपनी गोद में लिया और बोला रज्जो तू तो खुश डाची है पर रजिया न मानी उस दिन मशीर माल अपनी सारणी पर चढ़कर अपनी छोटी लड़की को अपने आगे बिठाए दो चार मजदूर लेने के लिए अपनी इसी काट में आए थे तभी रजिया के नन्हे से मन में डाची पर सवान होने की प्रबल आकांक्षा पैदा हो उठी और उसी दिन से बाकर की रही सही अकर्मण्यता भी दूर हो गई। उसने रजिया को टाल तो दिया था पर मन ही मन उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह अवश्य रजिया के लिए एक सुंदर सी डाची मोल लेगा उसी इलाके में जहाँ उसकी आय की औसत साल भर में तीन आने रोजाना भी न होती थी अब आठ दस आने हो गई दूर दूर के गांव में अब वह मजदूरी करता कटाई के दिनों में दिन रात काम करता फसल काटता दाने निकालता खलिहानों में अनाज भरता नीरा डालकर भूसे के कूप बनाता बिजाई के दिनों में हल चलाता क्यारिया बनाता बिजाई करता उन दिनों उसे पाँच आने से लेकर आठ आने रोजाना तक मजदूरी मिल जाती जब कोई काम न होता तो प्रातः उठकर कर आठ को उसकी मंजिल मारकर मंडी जा पहुंचता और आठ दस आने की मजदूरी करके ही लौटता उन दिनों वह रोज छः आने बचाता आ रहा था इस नियम में उसने किसी तरह की ढील न होने दी उसे जैसे उन्माद सा हो गया था बहन कहती बाकर अब तो तुम बिल्कुल ही बदल गए हो पहले तो तुमने कभी ऐसा जीत और मेहनत ना की बाकर हंसता और कहता तुम चाहती हो मैं आयु भर निला बहन कहती निकम्मा बैठने को तो मैं नहीं कहती पर सेहत गवाकर रुपया जमा करने की सलाह भी नहीं दे सकती ऐसे अवसर पर सदैव बाकर के सामने उसकी मृत पत्नी का चित्र खिंच जाता उसकी अंतिम अभिलाषा उसके कानों में गूंज जाती वह आंगन में खेलती हुई रजिया पर एक स्नेह भरी दृश्य डालता और विशाद से मुस्कुराकर फिर अपने काम में लग जाता था और आज डेढ़ वर्ष के कड़े परिश्रम के बाद अपनी चीर संचित अभिलाषा पूरी कर सका था उसके एक हाथ में साड़नी की रस्सी थी और नहर के किनारे किनारे वह चला जा रहा था साझ की बेला थी पश्चिम की ओर डूबते सूरज की किरणें धरती को सोने का अंतिम दान कर रही थी ठंडक आ गई और कहीं दूर खेतों में टीहूं टीहूं करती उड़ रही थी बाकर के मन में अतीत की सब बातें एक एक करके आ रही थीं इधर उधर कभी कभी कोई किसान अपने ऊट पर सवार जैसे खुदकता हुआ निकल जाता था और कभी कभी खेतों में वापस आने वाले किसानों के लड़के बैलगाड़ी में रखे हुए घास पट्टे के गो पर बैठे बैलों को पुचकारते किसी गीत का एकाथ बंद गाते क्या बैलगाड़ी के पीछे बधे हुए चुपचाप चले आने वाले ऊँटो को थुथनियों से खेलते चले जाते थे बाकर ने जैसे स्वप्न से जागते हुए पश्चिम की ओर अस्त होते हुए अंशुमाली की ओर देखा फिर सामने की ओर शून्य में नजर दौड़ाई उसका गाँव भी बहुत दूर था पीछे की ओर हर्ष से देखकर और मौन रूप से चले आने वाली सारणी को प्यार से पुचकार कर वह और भी तेजी से चलने लगा कहीं उसके पहुंचने से पहले रजिया सो न जाए इसी विचार से मशीर माल की काट नजर आने लगी यहाँ से उसका गांव समीप ही था यही कोई दो कोस बाकर की चाल धीमी हो गई और इसके साथ ही कल्पना की देवी अपनी रंग बिरंगी तुलिका से उसके मस्तिष्क के चित्रपट पर तरह तरह की तस्वीरें बनाने लगी बाकर ने देखा उसके घर पहुंचते ही नन्ही रजिया आलास से नाचकर उसकी टांगों में लिपट गई है और फिर डाची को देखकर उसकी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य और उल्लास से भर गई हैं। फिर उसने देखा वह रजिया को आगे बैठाए सरकारी नहर के किनारे किनारे डाची पर भागा जा रहा है शाम का वक्त है ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कभी कभी कोई पहाड़ी कौवा अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर अपनी मोटी आवाज में दो एक बार काव करके ऊपर से उड़ता चला जाता है रजिया की खुशी का पारावार नहीं है वह जैसे हवाई जहाज में उड़ी जा रही है फिर उसके सामने आया कि वह रजिया के लिए बहावल नगर की मंडी में खड़ा है नन्ही रजिया मानो बहुत नीची सी और हैरान कर देने वाली चीजों को देख रही है बाकर उसे सबकी कैफियत दे रहा है एक दुकान पर ग्रामोफ़ोन बजने लगता है बाकर रजिया को वहा ले जाता है लकड़ी के एक डिब्बे में किस तरह गाना निकल रहा है कौन इसमें छिपा गा रहा है यह सब बातें रजिया के समझ में नहीं आती और यह सब जानने के लिए उसके मन में जो कुतूहल है जो जिज्ञासा है वह उसकी आंखों से टपकी पड़ती है वह अपनी कल्पना में मस्त काट के पास से गुजरा जा रहा था कि सहसा कुछ विचार आ जाने से रुका और काट में दाखिल हुआ मशीरमाल की काट कोई बड़ा गांव नहीं था इधर के सब गांव ऐसे ही हैं। ज्यादा हुए तो तीस छप्पर हो गए कड़ियों की छत का या पक्की ईटों का मकान इस इलाके में अभी नहीं था खुद बाकर की काट में पंद्रह घर थे घर क्या झुग्गिया थी सिरकियों के खेमे जिन्हें झोपड़ियों का नाम भी नहीं दिया जा सकता था मशीर की काट भी ऐसे ही बीस पच्चीस झुग्गियों की बस्ती थी केवल मशीर माल का निवास स्थान कच्ची इंटो से बना था पर छत छप्पर की ही थी बाकर नानक बढ़ई की झुग्गी के सामने रुका मंडी जाने से पहले वह यहाँ डाची का गदरा बनाने के लिए दे गया था उसे ख्याल आया कि यदि रजिया ने साड़ी पर चन्ने की जिद की तो वह उसे कैसे टाल सकेगा इसी विचार से वह पीछे मुड़ाया था उसने नानक को दो एक आवाजे दी अंदर से शायद उसकी पत्नी ने उत्तर दिया घर में नहीं है मंडी गए हैं। बाकर का दिल बैठ गया वह क्या करे यह न सोच सका नानक यदि बंडी गया है तो गदरा के खाक बना गया होगा फिर उसने सोचा शायद बनाकर रखा ही हो इससे उसे कुछ सांत्वना मिली उसने फिर पूछा मैं सांडने का पालन लेने आया हूँ वह बना नहीं जवाब मिला हमें नहीं मालूम बाकर का आधा उल्लास जाता रहा बिना गदरे के वह डाची को क्या लेकर जा सकेगा नानक होता तो उसका गदरा चाहे न बना होता कोई दूसरा ही मांगकर दे देता यह विचार आते ही उसने सोचा चलो मशीर माल ऐसी मांग लें। उनके तो इतने ऊँट रहते हैं कोई न कोई पुराना पलान होगा ही अभी उसी से काम चला लेंगे तब तक नानक नया गदरा तैयार कर देगा यह सोच वह मशीर के घर की ओर चल पड़ा अपनी मुलाजमात के दिनों में मशीर माल साहब ने पर्याप्त धनोपार्जन किया था जब इधर नहर निकली तो उन्होंने अपने पद और प्रभाव के बल पर रियासत में कौड़ियों के मोल कई मुरब्बे जमीन ले ली थी अब नौकरी से अवकाश ग्रहण कर ये रह रहे थे राहत रखे हुए थे आय खूब थी और मजे से जीवन व्यतीत हो रहा था अपनी चौपाल में एक तख्त पोष बैठे हुए भुक्का पी रहे थे सिर पर श्वेत साफा गले में श्वेत कमीज उस पर श्वेत जैकेट और कमर में दूध जैसे रंग का तहमद गर्द से अटे हुए बाकर को सारनी की रस्सी पकड़े आते देखकर उन्होंने पूछा कहो बाकर कहाँ से आ रहे हो बाकर ने झुककर सलाम करते हुए कहा मंडी से आ रहा हूँ मालिक यह डाँची किसकी है मेरी ही है मालिक अभी मंडी ऐसी ला रहा हूँ कितने किलाए हो बाकर ने चाह कह दे आठ बी खिलाया हूँ उसके ख्याल में ऐसी सुंदर डाची 200 में भी सस्ती थी पर मन न माना बोला हुजूर, मांगता तो 160 था पर साढ़े सात बीसी में ही ले आया हूँ मशीर माल ने एक नजर डाची पर डाली वे स्वयं अरसे से एक सुंदर सी डाची अपनी सवारी के लिए लेना चाहते थे उसके डाची तो थी पर पिछले वर्ष उसे सीमक ऊँटो की एक बीमारी हो गयी थी और यद्यपि नील इत्यादि देने से उसका रोग तो दूर हो गया था पर उसकी चाल में वह मस्ती वह लचक न रही यह डाची उनकी नजरों में जज गई क्या सुंदर और सुडौल रंग है क्या सफेदी गायल भूरा भूरा रंग क्या लच लचाती लचल गर्दन बोले चलो हमसे आठ बीसी ले लो हमें एक डाची की जरूरत है दस तुम्हारी मेहनत के आए पाकर फीकी हसी हसी हुए कहा हु अभी तो मेरा चाव ही पूरा नहीं हुआ मशीर माल उठकर डाची के गर्दन पर हाथ फिरने लगे वाह क्या सील जानवर है प्रकट बोली, चलो पांच और ले लेना और उन्होंने आवाज दी नूरे अरे ओ नूरे नौकर भैंसों के लिए पट्टे कतर रहा था गंडासा हाथ में लिए भागा आया मशीर माल ने कहा ये डाची लेकर बांधो एक सौ पैंसठ में कहो कैसी है नूरी ने हद बुद्धि से खड़े बाकर के हाथ से रस्सी ले ली और नक्शे सिक तक एक नजर डाची पर डालकर बोला खूब जानवर है यह कहकर नौहरे की ओर चल पड़ा तब मशीर ने अंटी से साठ रुपए के नोट निकालकर बाकर के हाथ में देते हुए मुस्करा कहा अभी एक राहक देख कर गया है शायद तुम्हारी ही किस्मत के थे अभी रख लो बाकी के एक दो महीने तक पहुँचा दूंगा हो सकता है तुम्हारी किस्मत से पहले ही आ जाएं और बिना कोई जवाब सुने का चारा रहने दे। पहले डाची के लिए गवारे का कर डाल भूखे मालूम होती है और पास जाकर सानी की गर्दन सहलाने लगी कृष्ण पक्ष का चांद अभी उदर नहीं हुआ था विजन में चारों ओर कुहासा छा रहा था सिर पर दो एक तारे निकल आए थे और दूर बबूल और ओका के वृक्ष बड़े बड़े काले सियाह धब्बे बना रहे थे फोकी एक झाड़ी की में अपनी आंगन से आ रहा था जानता था रजिया जागती होगी उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी वह इस इंतजार में ही था की दिया बुझ जाए रजिया सो जाए वह चुपचाप अपने घर में दाखिल हो श्रोताओ आप सुन रहे थे उपेंद्र अश्क की कहानी डाची कहानी आपको कैसी लगी फेसबुक पर या यूट्यूब पर कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें भेजे यूट्यूब ऐसी जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करे और फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्लू देखें। तो अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी गीता चौबे को नमस्कार